संक्षिप्त महाभारत शल्य पर्व के आश्रम पर आदि की तपस्या की महिमा और अरुणा में स्नान करने से इंद्र का उद्धार वैशंपायन जी कहते हैं राजन बलराम जी ने उस तीर्थ में आश्रमवासी ऋषियों की पूजा करने के पश्चात एक रात निवास किया उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिए और स्वयं वहां रहकर रात भर उपवास किया दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर तीर्थ के जल में स्नान किया और सब ऋषि मुनियों की आज्ञा लेकर वे औसनस तीर्थ में जा पहुंचे उसे कपाल मोचन तीर्थ भी कहते हैं पूर्व काल में भगवान राम ने यहा एक राक्षस को मारकर उसका सिर दूर फेंका था वह सिर कपाल महोदर मुनि की जांघ में जा गिरा था वही पर उस मुनि ने मुक्ति पाई थी तथा वही शुक्राचार्य जी ने तप किया था जिससे उनके हृदय में संपूर्ण नीति विद्या स्फुर्त हुई थी बलराम जी ने उस तीर्थ में पहुंचकर ब्राह्मणों को विधि पूर्वक धन का दान किया तत्पश्चात वे ऋषंगो के आश्रम में गए जहां आष्टी श्रेण ने घोर तपस्या की थी मुनि ने यही अपने देह का त्याग किया था उनकी कथा इस प्रकार है उशंगो एक बूढ़े ब्राह्मण थे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 लोकों की सृष्टि प्रारंभ की थी तथा जहां आष्टसेण सिंधुदीप देवापी और विश्वामित्र आदि राजस्वों ने महान तप करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था जनमेजय ने पूछा मुनिवर आष्टसे ने किस प्रकार महान तप किया सिंधुदीप, देवापी तथा विश्वामित्र ने भी कैसे ब्राह्मणत्व प्राप्त किया यह सब बातें मुझे बताइए वैशंपाय जी ने कहा राजन सतयुग की बात है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 उन्होंने उस तीर्थ में तीन वरदान दिए आज से जो मनुष्य सरस्वती नदी के इस तीर्थ में डुबकी लगाएगा उसे अश्वमेध का पूरा पूरा फल मिलेगा जहां सर्पों का भय नहीं रहेगा तथा थोड़े समय तक भी इस तीर्थ का सेवन करने से महान फल की प्राप्ति होगी इस प्रकार के आश्रम पर ही आष्टषैन मुनि को सिद्धि प्राप्त हुई थी फिर वही राज सिंधु दीव एवं दीप देवापि ने तप करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था तथा सदा तप में लगे रहने वाले विश्वामित्र जी को भी वही ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ था इसकी कथा जो है पृथ्वी पर एक गाधी नाम से विख्यात महान राजा राज्य करते थे विश्वामित्र उन्हें के पुत्र थे कहते हैं राजा गाधी बड़े योगी थे उन्होंने अपने पुत्र विश्वामित्र को राज्य देकर स्वयं देह त्याग देने का विचार किया उस समय प्रजाजनों ने राजा को प्रणाम करके कहा महाराज आप वन में न जाइये हमारी महान भय से रक्षा कीजिए राजा के ऐसा कहने पर गांधी ने कहा मेरा पुत्र संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाला होगा यो कहकर उन्होंने विश्वामित्र को राज सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं शरीर त्याग कर स्वर्ग की राह ली विश्वामित्र राजा तो हुए किन्तु तो बहुत यत्न करने पर भी वे पृथ्वी की पूर्णतः रक्षा न कर सके एक दिन उन्होंने सुना कि प्रजा पर राक्षसों का महान भय बढ़ा हुआ है अतः वे चतुरी सेना साथ लेकर राजधानी से निकल पड़े बहुत दूर तक रास्ता तय कर लेने के पश्चात वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर पहुंचे वहा उनके सैनिकों ने नाना प्रकार के अत्याचार किए इतने में वशिष्ठ मुनि आश्रम पर आए उन्होंने देखा की यह महान वन सब ओर से उजर उजाड़ किया जा रहा है तो अपने काम धैनुगौ से कहा तो भयंकर भीलों को उत्पन्न कर ऋषि के आज्ञा पाकर धेनु ने भयंकर मनुष्यों को प्रकट किया जिन्होंने विश्वामित्र की सेना पर धावा करके उसे चारों ओर से भगा दिया विश्वामित्र ने जब सुना कि मेरी सेना भाग गई तो उन्होंने तपस्या को ही सबसे बढ़कर माना और मन ही मन तप करने का निश्चय किया तत्पश्चात वे सरस्वती के ऊपर तीर्थ में ही आए और चित्त को एकाग्र करके व्रत और नियमों का पालन करते हुए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 उन्हें ऐसी कठोर तपस्या में लगे देख ब्रह्मा जी आए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा विश्वामित्र ने यही वर मांगा कि मैं ब्राह्मण हो जाऊ ब्रह्मा जी ने तथास्तु उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली इस प्रकार महायशस्वी विश्वामित्र कठोर तपस्या के द्वारा ब्राह्मण पाकर कृथार्थ हो गए उस तीर्थ में पहुंच बलराम जी ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें बहुत दूध देने वाली गवे वाहन बिछौने वस्त्र आभूषण तथा खाने पीने के सुंदर वस्तु में दान की इसके बाद वे वक और दाल मुनि के आश्रम में गए जहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती है वहा पह पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मणों को रथ हीरे माणिक तथा अन्न धन आदि दान किए वहां से याद तीर्थ में गए जहाँ राजा ययाति के यज्ञ में सरस्वती नदी ने और दूध की धारा बहाई थी वही यज्ञ करके यति ने ऊपर के लोकों में गमन किया था सरस्वती ने राजा ययाति की उदारता तथा अपने प्रति उनकी सनातन भक्ति देखकर उनके यज्ञ में आए हुए ब्राह्मणों की सारी कामनाएं पूर्ण की थी राजा का यज्ञ वैभव देखकर देवता और गंधर्व बहुत प्रसन्न थे परन्तु तो मनुष्यों को बड़ा आश्चर्य होता था उस तीर्थ में भी नाना प्रकार के दान करके बलराम जी वशिष्ठ प्रवाह तीर्थ में गए वही स्थानु तीर्थ है जहां वशिष्ठ और विश्वामित्र ने तपस्या की थी तथा जहां देवताओं ने कार्तिकेय जी का सेनापति के पद पर अभिषेक किया था इसी तीर्थ में स्नान करने से देवराज इंद्र को ब्रह्महत्या के पाप से छुटकारा मिला था जन्मेजा ने पूछा ब्रह्म हन, इंद्र को ब्रह्महत्या का पाप कैसे लगा तथा इस तीर्थ में स्नान करके उन्हें उससे छुटकारा किस तरह मिला वैशं जी ने कहा राजन प्राचीन काल की बात है नमोची इंद्र के भय से डरकर सूर्य के किरणों में समा गया था तब इंद्र ने उससे मित्रता कर ली और यह प्रतिज्ञा की कि मैं न तो तुम्हें गीले से मारूंगा न सूखे से, न दिन में मारूंगा न रात में यह बात मैं सत्य की सौगंध खाकर कहता हूँ इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर लेने पर एक दिन जबकि चारो ओर कुहासा छा रहा था इंद्र ने पानी के फेन से नमोची का सिर काट लिया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 तथा सरस्वती का पवित्र संगम है वहां जाकर यज्ञ और दान करो उसमें गोता लगाने से इस भयंकर पाप से मुक्त हो जाओगे निकुंज में गए और वहां यज्ञ करके उन्होंने अरुणा में डुबकी लगाई ऐसा करने से वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए और अत्यंत प्रसन्न होकर स्वर्ग में चले गए नमोची का सिर भी अरुणा में गोता लगा कर अक्षय में जा पहुंचा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 उसी तीर्थ में कार्तिके जी देवसेना के सेनापति बनाए गए तथा सदा के लिए उन्होंने वहां अपना निवास बना लिया वही अरुण का भी जल के राज्य पर अभिषेक हुआ था बलदेव जी ने उस तीर्थ में स्नान करके स्वामी कार्तिकेय का पूजन किया और ब्राह्मणों को सुवर्ण वस्त्र तथा आभूषण दान किए फिर एक रात वहा निवास करके उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई